ताहिर की चाय पार्टी। एक वक्त का किस्सा है, एक बहुत दूर की सल्तनत में जो कहलाते थे मोनोटोनस जजीरे, जहाँ एक चौदह साल का बादशाह होकोमत करता था, जिसका नाम था बादशाह विस्टफुल। बादशाह विस्टफुल ने सल्तनत का नाम बदल दिया, जो कभी खुशियों का जजीरा कहलाता था। हाँ, इस सल्तनत में सब कुछ ये इस दुनिया में सबसे उक्ता देने वाली जगह है। नर्सों और काउंसलर ने हर कोशिश कर ली उसे खुश करने की पर कुछ भी कामयाब ना हुआ। चार गोल जزीरे एक कतार में हों काश इनमें से कुछ चौरस होते तो कितना अच्छा होता। जब बादशाह खड़ा हुआ और दिल ही दिल में वो रंजिश से भर गया उसे एक छोटी लड़की क यदा करो विस्टफुल विस्टफुल आवर खेलो टिंगल रिंग जल्दी करो किंग मेरे पास कहने को है एक अच्छी बात टिंगल एक सही बादशाह पूरा दिन मुझे गवाता नहीं रहेगा विस्टफुल यह नाच सुनकर खुशी से भर गया वो अपने महल से बाहर भागा गया और पहाड़ से नीचे दौड़ा गया उस आवाज के जाने उसी वक्त उस छोटी बच्ची ने बादशाह को देखा और दौड़ती हुई बादशाह के जाने पाई जो गा रही थी तुम कहां से आई हो और तुम कौन हो <laughs> ओह बादशाह के इतने सवाल है मेरा नाम है आई ब्राइट और हाँ ये मैं ही थी जो तुम्हें पुकार रही थी ओह पर तुम मुझे क्यों बुला रही थी एक साहिर जो थोड़ी दूर पर रहता है उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये नगमा गाऊं मैं मैं किसी साहिर को नहीं जानता। सचमुच? तब बादशाह बनने का क्या फायदा? अगर तुम उन सब को नहीं जानते जो तुम्हारी सल्तनत में रहते हैं। बादशाह विस्टफुल ने शर्म सार होकर अपना मुंह लटका लिया। मेरे खुदाया, तुम ज़्यादा खुश नहीं हो, है ना? मैं क्यों खुश रहूँगा एक मायूसी और ऊब से भरे इस तरह तुम्हारी सल्तनत तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सल्तनत है। बिजुल बात। तुम पहाड़ के ऊपर मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये सल्तनत सचमुच कैसी लगती है। बादशाह और वो लड़की जल्दी-जल्दी पहाड़ की चोटी पर दौड़े गए। एक मर्तबा जब वो चोटी पर पहुंच गए, उन्होंने सल्तनत की � देखो सूरज कैसे चमक रहा है मकई के खेतों पर और देखो वो बड़ी-बड़ी लाल और नीले फूलों की क्यारियाँ लाल और नीला मुझे तो बस लेटी फूल नजर आते हैं खैर उस समंदर का क्या तुम्हें ये इल्म होना चाहिए कि ये कभी नहीं बदलता ओह पर समुद्र के कितने अलग-अलग आयाम हैं और देखा जाए तो हमेशा कितनी अलग -अलग क्या? क्या तुम एक चुड़ैल हो? नहीं मैं नहीं हूँ पर अगर मैं होती तो मैं तुम्हें चीजें उनकी असली शक्ल में दिखाती बजाय गलत के। जानते हो क्या? हम क्यों ना साहिर के पास चलें और उससे कहें कि वो तुम्हें तिलस्म से रिहा कर दे। पाच्चा विस्टफुल ने दोबारा नहीं सोचा और फौरन रसामंद हो गया। دونو پہاڑ سی नीचे داڑی गए और جلدی ही بہت ایک خوبصورت دریا کے ساحل پر साहिल पर بہا गए بہت एक سی پشتی جو ٹک کی مانند لگتی تھی ان کا انتظار کر رہی تھی اور اس میں وہ دونو کود گئے اے اے اے اے اے اس میں کتنا لطف آ رہا ہے تُم پشتی کو دگمگا دو اگر تُم سیدھے نہیں بیٹھتی پیٹ جاؤ اور مجھے وہ چپپو لینے دو اور میں करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वो कश्ती है जो मुझे साहिर ने दी थी और ये हमेशा तुम्हें वहाँ ले जाती है जहां तुम जाना चाहते हो। वो बस धूप में बैठे रहे और सुस्त रफ्तार से कश्ती बहती रही। उन्होंने अपने हाथ पानी में छप छपाए और खुश से ऐसा करते हुए लुढक नहीं गए। उन उस समंदर के साहिल पर साहिर का घर था। वो उसकी गार तक चल कर गए और दरवाजा खुला देखकर वो बच्चे अंदर चले गए। ओ, ये एक गार है। बादशाह विस्तृत फुल हैरत सजा हो गया घार के अंदर के खूबसूरत सजावट देखकर जब अचानक कुछ एक बूढ़ा साहिर नजर आया जो अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था और उ मैं बादशाह को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। क्या तुम एक अच्छे साहिर बनोगे और उसे तिलिस्म से रिहा करोगे? साहिर खड़ा हो गया और उसने बादशाह से हाथ मिलाया और उसे बहुत ही घर जैसा एहसास कराया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो कि तुम चाय के वक्त मेरे पास आए हो। मुझे अकेले चाय पीना पसंद नहीं है। � बादशाह ने फरश को चुना क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी भर मेज पर ही खाना खाया था। पर आई ब्राइट ये चाहती थी कि क्या होता अगर वे मेज का इंतखाब करते? मेज प्लीज? साहिर ने सिर हिलाया और फरश पर पांव पटका। और एक प्यारा सा छोटा मेज अपनी तीन छोटी कुर्सियों के साथ बिल्कुल एक इंसान की तरह चलकर � मुझे इल्म नहीं था कि मेज और कुर्सियां भी जल सकती हैं। तुम्हारे ख्याल से उनकी चार टांगें फिर किसलिए हैं? साहिर काम पर लग गया और चाय बनाने के लिए उसने आग जलाई और दोनों बच्ची उसकी अलमारियों में गए उन प्यारी प्यारी क्रोकरीज और लसीज खाने की चीजों को लेने के लिए। उन्हें बहुत ख بچی اور ساہر ہر مضمون پر گفتگو کر رہے تھے گرما گرم چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اور کریمی کیکس نوش فرماتے ہوئے آخر میں دونوں بچوں کو یاد آیا کہ وہ ساہر سے ملنے کیوں آئے تھے ساہر حضور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے جس نظریے سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اس میں خرابی ہے یقیناً اس میں خرابی ہے ویمپ نے تمہاری آنکھوں میں راکھ ڈال دی جب تم بچے تھے اس لیے تم اسی روشنی میں چیزوں کو نہیں دیکھتے جس میں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کیا؟ انہوں نے میری آنکھوں میں راکھ کیوں پھیکی؟ جب تم پیدا ہوئے تھے تب انہیں پارٹی میں نہیں بلایا گیا تھا بس اتنا ہی وہ ویمپ یہ پسند نہیں کرتا اور کیول وہی جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے سب سے امدہ کام یہی کر سکتے ہو کہ تم خود ویمپ کے ملک میں جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تمہارا تلسم اتار دیں پر خیال رہے یہ بہت لمبا راستہ ہے اکیلے جانے کے لیے میں تمہارے ساتھ آؤں گی میں ہمیشہ سورج کے دوسری طرف جانے کی خواہش مند رہی ہوں ہمیں وہاں کیسے پہنچنا ہوگا ساہر؟ خیر عام طریقہ تو یہ ہے کہ ایک کرن پر سوار ہو جاؤ لیکن میں تمہیں اوپر بھیج دوں ایک بجلی کی چمکار کے ساتھ اس نے ایک بڑا سا تھیلہ نیچے رکھا جس پر لیبل لگا تھا पान और उसे शेल्फ से उतारा और उसमें अपने हाथ घुसेड़े। आई प्राइड थोड़ा बादशाह के करीब खड़ी रही इस उम्मीद में कि कुछ बड़ा धमाका नहीं होगा। और बादशाह ने अपनी बाही उसके गिर्द डाली उसे आराम देह महसूस कराने के लिए। मेरे दोनों हाथों में ये है और किसी पर नहीं पड़ेगी जब तक कि इससे पर उन्हें कुछ देखने का वक्त नहीं था और उन्होंने खुद को सूरज के दूसरी तरफ पाया। कुछ पल तो वो वहीं लेते रहे बिना हिले डुले जहां वे गिरे थे। फिर वो बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें मली और अपने आसपास देखा। ओह! मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इस तरह का होगा। खैर, तुम क्या सो अपनी टांगों को आराम देने के लिए किसी भी विंब का एक पसंदीदा तारीखा है। ये तो ये तो धुंध से भरा है। पीली धुंध है? तेरे ख्याल से ये पीली धुंध नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि ये भीकी धूप की तरह है। तुमने दुरुस्त फरमाया। ये सूरज के सामने की धुंध है। जिसे वो पीली धुंध कहते हैं, वो अपनी खुद की धुंध से अंधे हो जाते हैं। यह सूरज का पिछला हिस्सा है। मेरे ख्याल से मुझे उजली धूप ज्यादा अच्छी लगती है। क्या फिजूल की बात है? विंब के मुल्क में तुम्हें सूरज के सारे फायदे मिलते हैं और कोई नुकसान नहीं। कोई भी सन स्टोक और सन स्पार्ट नह ये तुम्हारी खता है। अगर तुम्हारे दोस्त ने मेरी आँखों में राख न डाली होती, तो मैं उजली आँखों से विमुल्ल देख सकता। अ बेचारा, तो तुम यहाँ आए हो तिलस्म हटाने के लिए। खैर अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो बेहतर होगा तुम फिर से वापस चले जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम गलत च और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम ये तिलस्म हटा दो मेहरबानी करके। विम्प एक टांग से दूसरी टांग पर उछला और सोचने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचा। हम्म, एक काम किया जा सकता है। तुम्हें आँखें बदल लेनी चाहिए। बच्चों ने विंप को घूरा और फिर एक दूसरे को देखा। ठीक है फिर इसे कैसे किय तुम्हें बस यही करना होगा कि पूरे दिल से यह मुराद बांधनी होगी कि तुम बादशाह की आंखें ले लो अपनी खुद की आंखों के बदले रुक जाओ अगर मैं उसकी आंखें ले लूँगा तो वो हमेशा के लिए गलत नजरिये से चीजें देखेगी बादशाह ने बोलने में देरी कर दी क्योंकि आई ने आंखों की अदला बदली क और इससे पहले कि उन्हें इल्म होता, उसकी आँखें गहरी नीली हो गईं और बादशाह की आँखें गहरे भूरे रंग की हो गईं। बादशाह विंब पर बहुत नाराज हो गया, जबकि आइब्राइट जो हुआ था उसके लिए होशी से हंस रही थी। आहाहा! देखो तुमने क्या किया? वो अपने ज़िंदगी के आखिर तक गलत बातें देखेगी। एक अहम उसे घर ले जाओ और तुम खुद बेहतर चीजें देखने की कोशिश करो। इससे पहले कि वो जान पाएं, वो पहाड़ की चोटी पर खड़े थे और वो मनोटनस जजीरों की सल्तनत की जानिब नीचे देख रहे थे। ओ, क्या ये मेरी सल्तनत है? ये कितनी खूबसूरत है? देखो सूरज कैसे मकई के खेतों पर चमक रहा है। और देखो वो बड़ी-बड़ी लाल और नीले फूलों की क्यारियाँ। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही खूबसूरत सल्तनत है? आई ब्राइट रज़ामंदी में मुस्कुराई। हालांकि अब वो सिर्फ पांच गोल जजीरे देख रही थी एकतार एक में। हाँ, ये है, जैसा कि तुमने कहा था, एक बहुत ही खूबसूरत सल्तनत। और इस त मोनोटोनस जजीरे की मल्लिका बना दिया और वो अभी ताज पहनती है बजाय सूरज की टोपी के उसने बिना खुदगर्ज़ी के बादशाह विस्टफुल को अपनी नजर दे दी थी और वो अभी भी खुश थी इस बात को साबित करते हुए कि वफादार और बेहर्स मोहब्बत की ताकत बहुत ही गहरी खुशी और सच्चा सुकून साथ लाती है